चौथा प्रश्न कबीर किस गुरु के प्रसाद को पाकर बार बार आनंद विभोर हुए जा रहे हैं कबीर गुरु का नाम तो लेते ही नहीं गुरु का कोई नाम होता भी नहीं गुरु चेतना की एक दशा है नाम जानना चाहो तो कबीर के गुरु रामानंद थे लेकिन कबीर उनका नाम भी कभी लेते नहीं सिर्फ एक आध जगह कहा है रामानंद चेताए बाकी साधारणता वो नाम भी नहीं लेते कि कौन गुरु है प्रश्न है ही नहीं कि कौन गुरु है गुरु तो एक पद है एक चैतन्य की दशा है एक अवस्था है और गुरु तो एक संबंध है शिष्य का एक भाव है और शिष्य की एक आंतरिक निकटता है सामिप्य है गुरु शिष्य का एक अनुभव है तो वो जो कहते हैं बार बार गुरु के प्रसाद से मिला गुरु के प्रसाद से मिला वो ये कह रहे हैं कि मेरे प्रयास से नहीं मिला इसमें किस गुरु के प्रसाद से मिला ये गौण है गुरु के प्रसाद से मिला प्रसाद से मिला ये महत्वपूर्ण है सारी एम्फेस सारा जोर प्रसाद पर है किस गुरु के प्रसाद से मिला इस फिजुल की बात है किस नदी में तुमने पानी पिया और प्यास बुझाई ये कोई अर्थ की बात है किस कुएं पे पानी पिया उसका नाम याद रखने की क्या जरूरत है लेकिन एक बात पक्की है कि कुएं से प्यास बुझी बस उतना कहना जरूरी इसलिए कबीर कहते हैं गुरु प्रसाद से सब हुआ जोर इस बात का है कि अपनी चेष्टा से न जो हो पाया वो उसकी कृपा से हुआ और गुरु तो एक ही है अभी थोड़ा समझना मुश्किल होगा समझो बुद्ध हैं और उनका एक है सारी पुत्र पुत समर्पित हो गया शिष्य हो गया जैसे ही सारी पुत्र सारी पुत्र मिट गया शिष्य रह गया शिष्य का मतलब होता है जो सीखने को तैयार और सीखने को वही तैयार हो सकता है जो सारी पुत्र ना रह गया हो क्योंकि सारी का तो मतलब होता है अतीत कल जो कुछ जाना समझा बुझा जो जो सिर पे बोझ लेके आया वो ही सारी पुत्र वो तो मिट गया शिष्य रह गया खाली रह गया एक शून्य एक कोरा कागज कि लिखो जो लिखना हो लिख दो मेरी तरफ से कोई लिखावट ना बची और जब शिष्य इतना खाली हो जाता है नाम रूप से तो उसे बुद्ध में भी नाम रूप थोड़ी दिखाई पड़ता है फिर वो तो तुम्हारे अपना नाम मालूम होता है तो गुरु का भी नाम दिखाई पड़ता है तुम्हें अपना रूप दिखाई पड़ता तो गुरु का भी रूप दिखाई पड़ता है जिस दिन तुमने अपना नाम रूप छोड़ दिया उस दिन तुम्हें गुरु में वो अखंड ज्योति दिखाई पड़ती जिसका कोई नाम रूप नहीं है वो तो ऊपर की खोल है बुद्धव वो जो गौतम सिद्धार्थ है वो तो ऊपर की खोल है उसके लिए थोड़ी समर्पण किया है समर्पण तो भीतर की ज्योति के लिए किया है जिसका कोई नाम नहीं है वो है गुरु और जब ये प्रसाद बटेगा जब इस ज्योति का तुम्हारी भीतर की ज्योति से मिलन होगा कबीर कहते हैं ज्योति में ज्योति समानी वो जब ज्योति ज्योति में समाएगी जब तुम्हारा बुझा दिया अचानक जल उठेगा एक लपक और गुरु की ज्योति तुम में समा जाएगी। और तुम शिष्य न रह जाओगे तुम स्वयं भी गुरु जैसे हो गए गुरु हो गए उस घड़ी में तुम क्या कहोगे बुद्ध की कृपा से वो ठीक ना होगा क्योंकि वो तो गुरु का एक नाम हो गया गुरु की कृपा से फिर रामानंद के पास कबीर बैठा है, फिर कबीर समर्पित हो गया अब रामानंद भी रामानंद न रहे वही अखंड ज्योति भीतर जलने लगी जो सारी पुत्र को गौतम बुद्ध में दिखाई पड़ी वही कबीर को रामानंद न दिखाई पड़ी वही अनंत अनंत काल में अनंत अनंत शिष्यों को अनंत अनंत गुरुओं में दिखाई पड़ी वो ज्योति एक है वो जैसे शिष्य खोता है वैसी अनु वो अनुभव में आ जाती दिखाई पड़ने लगती प्रतीत होने लगती हजारों शिष्य हुए हजारों गुरु हुए लेकिन घटना तो एक ही है वो शिष्य गुरु के बीच समान घटती है उसका कोई भेद ही नहीं पड़ता हजारों कंठ हजारों प्यासे कंठ हजारों कुए और जब पानी गले में कंठ से मिलता है तो जो प्यास बुझती है जो तृप्ति होती है वो तो एक ही है उसका क्या कोई नाम है? तुम्हारे कंठ में जब प्यास लगती है और पानी की बूंद जाती तो तुम सोचते हो कोई अलग तरह की तृप्ति होती है जैसा किसी दूसरे को नहीं होती वही तृप्ति है कंठ होंगे अलग अलग प्यास तो एक जल के घाट होंगे अलग अलग जलधार तो एक जल का स्वभाव तो एक है और जब जल और प्यास का मिलन होता तो जो तृप्ति होती उसका स्वभाव कैसे भिन्न हो सकता है तो जो सारी पुत्र को अनुभव हुआ बुद्ध के पास जो गौतम को अनुभव हुआ महावीर के पास जो ल्यूक को और मैथ्यू को अनुभव हुआ जीसस के पास जो अली को अनुभव हुआ मोहम्मद के पास वही कबीर को अनुभव हुआ रामानंद के पास नाम रूप की बात तो सब व्यर्थ है इसलिए क्या कहना किससे हुआ गुरु से हुआ जिसने जाना था हमसे पहले उससे हुआ जो जाना ही हुआ था जागा ही हुआ था उससे हुआ हम थे सोए किसी जागे हुए आदमी ने जगाया हम थे बुझे किसी जलते ने जलाया हम थे खोए किसी पहुंचे हुए ने हाथ का सहारा दिया इसलिए कबीर कोई नाम नहीं लेते बार बार कहते हैं बस गुरु की कृपा से हुआ और जोर इस बात पर है कि वो उसके अनुकंपा से हो रहा है मेरी चेष्टा और प्रयास से नहीं वो निरअहकार अवस्था की बात है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चेष्टा से कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हारी चेष्टा से कभी कुछ हुआ ही नहीं बाधा भला पढ़ी उपद्रव हुआ हो अर्चनाई हो तुम्हारी चेष्टा पत्थर बन गई हो रहा थी लेकिन सीढ़ी कभी नहीं बनी तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें कहां पहुंचाया भटकाया होगा पहुंचते ही अनुभव होता है कि मैं ही भटकने का सूत्र था तो जब गुरु की वर्षा होती तब तुम्हें अनुभव होता है तो मेरे मिटने से ही हुआ मेरे मिटने से हुआ गुरु की अनुकंपा से हुआ मेरे होने से तो नहीं हो सकता था मैं मिटू तो ही हो सकता है क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक गुरु के अनुकंपा प्रवेश नहीं कर सकती मैं बाधा डालता हूं और ये बाधाएं बड़ी सूक्ष्म हैं महावीर का शिष्य हुआ गौतम गौतम महावीर का सर्वाधिक ज्ञानी शिष्य था बड़े से बड़ा पंडित वही उनका प्रथम गणधर हुआ उसी ने उनके शास्त्र संभाले लेकिन उसके पहले बहुत दूसरे शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो सबसे आखिर में हुआ आखिर में नहीं हुआ महावीर के मरने पर हुआ महावीर से बहुत दफा कहे कि गौतम तू होश संभाल लेकिन वो बड़ा पंडित था वो ज्ञानी था अगर ज्ञान की बात की जाए तो शायद वो महावीर से भी विवाद में जीत सकता था वो बड़ा कुशल पंडित था उसके खुद के हजारों शिष्य थे जब वो महावीर का शिष्य हुआ था लेकिन एक बात महावीर की पकड़ गई उसको जो उसने सुना था और शास्त्र में पढ़ा था वो इस आदमी में देखा बिल्कुल अंधा नहीं था पंडित भी रहा होगा तो भी अभी थोड़ा बोध था उसमें पंडित ने बिल्कुल नहीं मार डाला था इस आदमी में दिखाई पड़ा इससे विवाद करने जैसा ना लगा वो इसका शिष्य हो गया लेकिन शिष्य होने पे भी क्या फर्क पड़ता है वो बड़ा पंडित था तत्क्षण वो प्रमुख शिष्य हो गया पट्ट शिष्य हो गया क्योंकि सभी उससे कमजोर थे बातचीत करने में विवाद करने में शास्त्रार्थ में कौन उससे जीतता वो महावीर से तो विवाद नहीं करता लेकिन शिष्यों शिष्यों को तो वो हरा ही सकता था वो अटका रहा अनेक जो पीछे से आए वो भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए उसकी पीड़ा बढ़ती गई महावीर ने मरने के दिन उससे संदेश भेजा वो गाँव के बाहर गया था कहीं उपदेश करने गया था वो लौट के आता था राहगीरों ने रास्ते में कहा कि महावीर ने प्राण छोड़ दिए शरीर छोड़ दिया तो वो रोने लगा कि मेरा क्या होगा मैं उनके जीते जी ज्ञान को उपलब्ध ना हो सका अब तो मेरी कोई संभावना ना रही मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए हैं वो तो यात्रियों ने कहा हाँ मरने के पहले उन्होंने तुम्हारी ही याद की थी और कहा है गौतम को इतना कह देना कि तू पूरी नदी पार कर गया आप किनारे को पकड़ के क्यों रुका जरा सी पकड़ तुमने नदी तैर ली अब किनारे को पकड़ लिया लेकिन बाहर कैसे निकलोगे किनारे को पकड़े हो नदी तैरने से तो कोई बाहर नहीं निकल जाता किनारे को भी छोड़ना पड़ता है जैसे तुमने नाव में बैठ के नदी पार कर ली अब नाव को पकड़ के बैठ गए ऐसा वो किनारे को पकड़ के बैठा है ये महावीर का वचन सुनते ही कहते हैं गौतम ज्ञान को उपलब्ध हो गया जो महावीर के जीवन में न घटा वो महावीर की मृत्यु में घटा क्या पकड़े हुए था वो कौन सा किनारा था जरासी रेखा रह गई थी अपने ज्ञान की अहंकार की वो शिष्य नहीं हो पाया था पट्ट शिष्य हो गया हो शिष्य नहीं हो पाया था शिष्यों में प्रमुख हो गया हो लेकिन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हो पाया था वो समर्पण के घटते ही घटना घट गट जाती है इधर तुम तो मिटे उधर प्रकाश प्रवाहित हुआ तब तुम कैसे कहोगे अपने से हुआ तब तो इतनी रह जाए कहने को गुरु प्रसादी तो कबीर वही कहते हैं कि गुरु प्रसादी से हुआ गुरु के प्रसाद से हुआ प्रसाद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में जिसे ग्रेस कहते प्रसाद का अर्थ है जो बिना मांगे दिया गया हो मांग के मिले भीख छीन के ले लिया जाए चोरी खरीद के ले लिया जाए प्रसाद नहीं प्रसाद का मतलब है खरीद के न मिले खरीदना चाहो खरीद ना सको बिकता ना हो प्रसाद का कोई बाजार नहीं कोई दुकान नहीं चोरी ना कर सकते हो जिसकी कैसे करोगे प्रसाद की चोरी क्योंकि वो केवल निर्हंकार को मिलता है निरअहंकारी चोरी नहीं कर सकता मुण्यूं? कैसे खरीदोगे प्रसाद को क्योंकि उसके कोई सिक्के नहीं सिर्फ अहंकार को छोड़ने से खरीदा जा सकता है और अहंकार को छोड़ते से खरीदने वाला मर जाता है उसको तुम मांग नहीं सकते क्योंकि प्रसाद इतना महिमापूर्ण को से भीख की तरह नहीं दिया जा सकता तुम्हारे मांगने से नहीं दिया जा सकता तुम्हारी तैयारी से दिया जाता है तुम जिस दिन तैयार होते हो जिस दिन तुम्हारा भीतर अंतरतम तैयार होता है जब तुम बिल्कुल खाली होते हो शून्य होते हो तो तब अचानक सब तरफ से वर्षा हो जाती है